प्रश्नोत्तर दीप माला धर्म जिज्ञासा जिज्ञासा किसी को लगे कि हमारी परंपरा शास्त्र विरुद्ध है तो उसे क्या करना चाहिए समाधान यदि ऐसी शंका किसी को होती है तो उसे उस परंपरा की समीक्षा करनी चाहिए हो सकता है कि वह परंपरा शास्त्र के अनुकूल ही हो क्योंकि शास्त्र का बहुत बड़ा भाग हम नहीं जानते समीक्षा करने पर यदि निश्चय हो कि हमारी परंपरा का शास्त्र से विरोध है तो उसे त्याग देना चाहिए क्योंकि शास्त्र समर्थित परंपरा ही व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचा सकती है धर्म के विषय में भी कहा है श्रुति स्मृति ही, ही सदाचार स्वस्थ चियमात्म याज्ञवल के स्मृति यहाँ पर भी श्रुति स्मृति सदाचार आदि को क्रम से महत्व दिया गया है जिज्ञासा गीता में अर्जुन ने पूछा ये शास्त्र विधि मुस्रजंते श्रद्धयान्विता जो श्रद्धावान व्यक्ति शास्त्र विधि को छोड़कर यजन करते हैं उनकी श्रद्धा का क्या स्वरूप है यहाँ पर शास्त्र विधि को छोड़ने वाले के लिए श्रद्धावान शब्द का प्रयोग क्यों किया समाधान यहाँ पर श्रद्धावान का तात्पर्य ऐसे साधक से है जो शास्त्र के प्रति गुरु के प्रति श्रद्धा तो रखता है उसमें आस्तिक की बुद्धि भी है पर वह शास्त्र को नहीं जानता परंपरा से उसे जैसा बता दिया वैसा ही कर रहा है वह नहीं जानता कि मैं शास्त्र विधि का उल्लंघन कर रहा हूँ हाँ यदि कोई जानबूझकर अपनी हठ धर, के कारण शास्त्र का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए श्रद्धावान शब्द श्रद्ध का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है तेषा निष्ठा तुका कृष्ण शत्व माहो रजस्तम गीता इस प्रकार शास्त्र का उल्लंघन करके उपासना करने वाले साधकों की निष्ठा का प्रकार सात्विक राजस या तामस में से कौन सा होगा भगवान ने उत्तर दिया यह तो उनकी उपासना का विषय जानने से ही जान सकता है जाना जा सकता है कि वह देवता की उपासना कर रहा है या किसी भूत की देवताओं की उपासना भी कर्तव्य दृष्टि से कर रहा है या कल्याण के लिए जगत के लिए कर रहा है या किसी को मारने के लिए वस्तुतः श्रद्धा भी व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करती है व्यक्ति जैसी प्रकृति वाला होता है उसकी श्रद्धा भी वैसे ही देवता में और वैसी ही उपासना में उत्पन्न हो जाती है जिज्ञासा शास्त्रों में कहीं पर यह कहा है कि भोजन के उपरांत विश्राम करना चाहिए और कहीं पर दिन में सोना निषेध भी किया है शास्त्र की इन दो बातों में विरोधाभास लगता है इसका क्या समाधान है समाधान यहाँ पर किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है विरोधाभास वहाँ समझना चाहिए जहाँ पर एक ही विषय पर दो विरोधी बातें कही गई हों यहाँ ऐसा नहीं है जो भोजन के उपरांत विश्राम करने की बात कही है वह आरोग्य को ध्यान में रखकर आयुर्वेद की दृष्टि से कही गई है जो दिन में सोने का निषेध किया है वह व्रत नियम को ध्यान में रखकर धर्मशास्त्र की दृष्टि से कहा है जैसे आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं या कोई उपवास कर रहे हैं तो उस अंतराल में आपको दिन में नहीं सोना चाहिए यहाँ पर भी दिन में निद्रा के लिए निषेध किया है विश्राम के लिए तो निषेध नहीं है अनुष्ठान काल में भी आप दो घड़ी 48 मिनट लेट कर विश्राम कर सकते हैं